श्रुतिपुरानाल करुल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बातरायण पुनः पुनः भाष्यंदे भगवरात्मे मूर्ति विभागिने रोमव्या दक्षिण मूर्त शांति शां हे सतगुर महाराज के ओं नमो नारायणाय ब्रह्मसूत्र अध्याय तृतीय पाद में 36वां अधिकरण जिसमें 33वां अधिकरण है जिसमें नाना शब्दादि भेदात पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति से यहां पूर्व पक्ष उपस्थित होता है जैसे एक ही ध्येय होने पर उपासनाओं के प्रकार अलग अलग होने पर भी फल अलग होने पर भी एक ही ध्येय में उपासना एक है ऐसा कहा, कहा वैश्वान उपासना के संबंध में उसी प्रकार अन्य उपासनाएं हैं दहरो उपासना आदि जो ब्रह्म को ही ध्येय मानते हैं ब्रह्म की उपासनाएं हैं तो उसमें ब्रह्म ही ध्येय है तो उन उपासनाओं को भी एक साथ समुच्चय करके करना चाहिए ऐसा पूर्व था इसके सिद्धांत में कहा नाना शब्दादि भेदात्। ये उपासनाएं भिन्न भिन्न ही रहेगी कारण है कि ये शब्द आदि यहां भिन्न है आदि से प्रकरण लिया गया अर्थ योग अलग अलग है कि शब्द एक हो तो भी उसमें शब्दांतर के संबंध में एक शब्द का दूसरे शब्द में एक ही अर्थक होने पर भी कभी कभी उसमें भेद ही होता है तो इसके लिए सिद्धांति ने ये कहा था कि वेदा उपासिता आदि शब्द है क्रदुम कुरवीता आदि शब्द है ये सभी उपासना के संबंध में कहा गया है इसलिए ये अलग अलग उपासना होने से ही ये शब्द का अर्थ सार्थक होगा ऐसा कहा वेद्या भेद भी एवं जाति का विद्या भिन्ना भवन भिन्न होंगे ऐसा तब यहां उदाहरण में लिया गया है पूर्व मीमांसा में यजदी जुहोदी ददाती आदि शब्द का प्रयोग होता है तो अलग अलग क्रियाओं को लेकर के प्रयोग होता है यजदी क्रिया भिन्न है जुहोदी भिन्न है ददादि भिन्न है ऐसा किंतु यहां जो वेदा उपासीता इत्यादि शब्द आया है ये वेदा आदि शब्द क्रियापद है सब तो लोड लकार में क्रियापद का प्रयोग है तो इनका अर्थ में धाधु भिन्न होने पर भी अर्थ में भेद नहीं है तो ये पूर्व पक्ष के शंका आई थी धन्य वेदा इत्यादि शो शब्द भेद अवगम्य देना यदि अर्थ भेद अर्थ का भेद नहीं है जो वेद शब्द कहे तो भी उपासीदा ही ऐसा अर्थ होता है और कोई क्रिया वहां संभव नहीं है उपासना को छोड़कर के मनोवृत्ति को एकाग्र करने के अतिरिक्त और कोई क्रिया उसमें संभव नहीं है तो सर्वेशाव ऐसा मनोवृत्ति अर्थत्व अभेदात कहा ये सारी क्रियाएं मनोवृत्ति के रूप में अभिन्न है वेदा उपासदा आदि शब्द का प्रयोग और अर्थांतर असंभव और कोई अर्थ हो भी नहीं सकता उपासना के प्रसंग में और क्या अर्थ हो सकता कर्म में अनेक सामग्री है अनेक क्रिया है महा। इसलिए कर्म में कुछ भेद हो सकता है किंतु उपासना में सब मन के अंदर की ही है मनोवृत्ति मात्र है मनोवृत्ति की एकाग्रता है ऐसे में वहां और क्रिया तो है ही नहीं मन से अलग कोई क्रिया ही नहीं इसलिए तत्कदम शब्द भेदाद विद्या भेद आती तब आप कैसे कहेंगे शब्द के भेद से विद्या में भेद है अब सूत्र में कहा था शब्दादि भेदा शब्दादि भेद कहा इससे होगा शब्दादि भेद यहां नहीं है विद्या भेद उसी से सिद्ध नहीं कर सकता है तो उसके लिए सिद्धांत भी उत्तर देते हैं इसी की टीका में देखिए सत्य भी शब्दभेदे अनुबंध भेदा अभावात न विद्या भिन्ना भेदम आक्षिपति ये शब्द भेद जो हेदु दिया हेदु पर आक्षेप है हेदु को हेदुआभा सिद्ध करना चाहते हैं तो शब्द भेदे अनुबंध भेदा अभावात शब्द भेद में होने पर भी अनुबंध का भेद भिन्न नहीं होने से विद्या भिन्न नहीं हो सकती अनुबंध यहां प्रत्यय है प्रत्यय में कोई भेद नहीं और जो धातु में भेद है शब्द में भेद है वो कोई भेद सिद्ध करने योग्य नहीं है जैसा तो एक ही अर्थ में अनेक धातु हो सकते हैं ऐसे ही यहां भी है इसलिए शब्द शब्दभेदम आक्षिपति कहा उसका आक्षेप करते हैं कि ये शब्द भेद नहीं हो सकता ऐसा वेद उपासद इत्यादि शब्दा क्वचित ज्ञानम क्वचित ध्यानम इति अर्थभेद आशंका हो सकता है ये वेद उपासद ध्या ध्यायता इत्यादि शब्द आता है तो ये जो वेद उपासद इत्यादि शब्दों में क्वचित ज्ञानम कई वेद शब्द का अर्थ ज्ञान का होता है और क्वचित ध्यानम उपासिता में ध्यान अर्थ इसलिए अर्थभेद हो सकता है ऐसी आशंका करने पर शंका करने पर पूर्व पक्ष कहता है नहीं है अर्थांतर असंभव अच्छा कोई अर्थांतर हो ही नहीं सकता ज्ञान से अविधेयत्वाधीयमान उपासनमेव विधेय नहीं है ज्ञान के संबंध में कोई विधान नहीं किया जा रहा है ये तो ध्यान ही यहां विधेय विधियमान है इसलिए विधीयमान उपासनम विधीयमान तो यहां उपासना ही है उपासना के संबंध में कहा जा रहा तो इसलिए अर्थ में भेद नहीं है अब वेदा कहो उपासीदा कहो अर्थ में कोई भेद नहीं होने से आप फिर उसी को लेकर के विस्तार नहीं करना चाहिए इसी के करके भेद नहीं सिद्ध कर सकते अनुबंध भेद अभावे फलित इसलिए अनुबंध का भेद नहीं होने से उसका फल क्या हुआ कि तत्कदम शब्द भेदा विद्या भेदहा ये पूछा अक्षेप किया कि शब्द के भेद से विद्या में भेद कैसे हो सकता है क्योंकि विद्या में जो अर्थात भेद तो है ही नहीं अर्थांतर असंभव है क्रियात् अविशेषे याग दान होदीना अवांतर भेदवत वेद उपासीद इदीना मनोवृत्तिशेषे भी तत्त प्रकरण उत्पत्तिशिष्ट तत्द गुण विशिष्ट वेद्य रूप भेदा विशिष्ट उपास्ति अनुबंधो भिद्यता इत्यादि इसके लिए उत्तर देना चाहते हैं यद्यपि क्रियात्व तो अविशेष होने पर यागादि में सब क्रिया ही है तो क्रियात्व तो रूपेण एक है अब याग में जो भी किया जाता है वो कर्म ही माना जाता है क्रिया के रूप में एक होता है कोई भी धाधु का अर्थ क्रिया है भाव होता है तो क्रियात्व तो अविशेष अपी याग दान होमादीना याग है दान है होमादी अब ये तीनों ही क्रिया है याग भी एक क्रिया है दान भी क्रिया है होम भी क्रिया है ऐसा होने पर भी अवान्तर भेदवत अवंतर भेद होता है दान होम दा... याग आदि सभी क्रिया हो है होने पर भी क्रियाओं में अवान्तर भेद होता है क्रियाओं में बीच का भेद होता है मध्यस्थ भेद है। वो भेद को मान करके ही अन्य अन्य धातुओं का प्रयोग होता है जैसा होता है वैसा ही वेद उपासीदा इत्यादि नाम मनोवृत्तिव अविशेष कहते हैं वेद उपासीदा इत्यादि का भी मनोवृत्तिव रूपेण एकत्व है वहां कर्मकांड में क्रियात्व एक है यहाँ मनोवृत्ति है मनोवृत्ति मात्र है वो और वो क्रिया मात्र ऐसा होने पर भी अवान्तर भेद माना गया यागदान होमादि में ऐसा ही यहां वेद उपासीदा इत्यादि को लेकर के भी मनोवृत्तित्व विशेष होने पर भी उत्पत्ति शिष्टा, तत्त प्रकरणेशु उत्पत्तिशिष्ट तत्त गुण विशिष्ट वेद रूप भेदा उन, -उन प्रकरणों में उस उस प्रकरण के अनुसार उत्पत्ति में उत्पत्ति विधि में जो आरंभ में जो विधि है उसके अनुसार तत्त गुण विशिष्ट वेद्य रूप भेदा और गुण को लेकर के वेद्य में भी भेद हो जाता है यद्यपि ब्रह्म एक है उस ब्रह्म को जहां जिस प्रकार उपासना करना है उसको विशेष गुण जोड़ करके उपासना करते हैं जैसे वैश्वान विद्या में उपासना अलग है धहर विद्या में अलग है शांडिल्य विद्या में अलग है गायत्री उपासना में अलग है सत्य ब्रह्म उपासना में अलग है ऐसा तत्त स्थान में अलग अलग उपासना का विशेष भेद मानना चाहिए विशेष भेद के बिना नहीं होता तो एक ब्रह्म उपास्य है इसलिए सर्वत्र एक होना ऐसा नहीं ऐसा भेद मान सकते हैं इसी प्रकार यहां वेद उपासीदा इत्यादि में भी कुछ अवान्तर भेद की कल्पना करनी पड़ेगी तो तत्त गुण विशिष्ट वेद्य रूप भेद वेद्य भिन्न होने से विशिष्ट उपास्य अनुबंधो भिद्य विशिष्ट उपासना का अनुबंध का भी भेद हो जाता है जैसा क्रिया में होता है इस प्रकार से यहां कुछ तो कुछ भेद की कल्पना करनी यद्यपि व्यवहारिक रूप से अभ्यास की दृष्टि से ये वेद उपास इत्यादि में कोई भेद नहीं है वो सब एक ही है उपासना ये मनोवृत्ति रूप उपासना है किंतु यहां अब वेद शब्द उपास आने पर आ, उसके साथ जो वेद्य जुड़ा हुआ है वेद्य का कुछ भेद मान करके वेद उपासीदा इत्यादि में कुछ भेद मानना है वैसा तो भेद जैसा क्रिया में है, वैसा है नहीं क्योंकि याग होमादि में तो भेद है तो क्रिया होने पर भी कुछ ना कुछ रूप में भेद होता है यहां वैसा भेद तो नहीं है नहीं होने पर भी वेद्य का भेद मान करके कुछ भेद आपको मानना पड़ेगा वेद्य में कुछ विशेष गुण जोड़ करके वो भेद मानना पड़ेगा ऐसे एक ही कृष्ण को लोग अलग अलग रूप में उपासना करते हैं कृष्ण एक है किसी के लिए बाल कृष्ण है किसी के लिए बांसुरी के साथ कृष्ण है किसी के साथ राधा कृष्ण है किसी को तो गीधा उपदेशक योगेश्वर कृष्ण है ऐसे अलग अलग कृष्ण का रूप ही अलग अलग हो जाता है ऐसा तो अलग अलग मान करके भी हो सकता है और ब्रह्म धहर में अलग है धहर्य विद्या में अलग है वैश्वान विद्या में अलग है सत्य विद्या में सत्यादि गुणों को लेकर के अलग है षोरशल विद्या में अलग है उपगोसल विद्या में अलग है तो ऐसे तत्त गुण विशिष्ट भी वहां मानना होगा और इस प्रकार से कुछ भेद करना चाहिए ये सिद्धांत जी ने कहा नैश दोष भाषी में कहा मनोवृत्त्यर्थत्व अभेदेपी अनुबंध भेदाद वेद्य भेदे सदी विद्याभेद उपपत्ते है ये सारी उपासनाएं मनोवृत्ति के रूप में अभिन्न है ये मनोवृत्ति मात्र है सब मनोवृत्ति तो अभेदे भी अनुबंध भेदात अनुबंध का अर्थ तत्त गुण लगा हुआ जो जोड़ा हुआ गुण है विशेष गुण का अनुबंध लगा हुआ है तो उन अनुबंधों के भेद से वेद्य भेदे सदि भेद सदी विद्याभेदे है वेद्य भिन्न होने पर विद्या को भिन्न मान लेना चाहिए जैसे एकस्य भी ईश्वरस्य उपास्यस्य उपास्य से प्रदि प्रकरण जैसा प्रकरण को देखते हैं एक ही ईश्वर है उस ईश्वर का उपास्य ईश्वर का प्रदिप्रकरण प्रत्येक प्रकरण में व्यावृत्ता गुणा शिष्य भिन्न भिन्न गुणों को कहा जा रहा है तो ये भिन्न भिन्न गुणवः है तथा एक भी प्राण इसी प्रकार प्राण विद्या में देखते हैं एक ही प्राण का तत्र-तत्र तपास्य तत्र अभेदे उपास्य का अभेद होने पर भी अन्यादृक् गुणों अत्र उपासितो अन्यादृक् गुणश्च अव अनुबंध भेदा वेद्य भेदे विद्या भेदो विज्ञाते इस प्रकार से अन्य में अन्य गुण को लेकर के अन्यादृक् गुण है अन्य उपासीतव्य है तो अन्य गुण है इस प्रकार अलग अलग स्थान में अलग अलग अनुबंध को लेकर के वेद्य में भेद करके विद्या में भेद मान लिया जाता है ऐसा ही अवान्तर भेद है ये सारे ब्रह्म उपासना है ब्रह्म उपासना के रूप में एक है तथा भी एक एक में विद्या विद्या में कुछ विशिष्ट गुण मान करके अवान्तर भेद की कल्पना की गई है न चा अत्र एको विद्या इतरे गुण विधय शक्यम वक्त अब पूर्व पक्ष यह भी कह सकता है कि एक तो एक जो है ना अत्र एको विद्या विधि एक तो विद्या की विधान है और दूसरे गुण विधान हो सकता है एक ब्रह्म विद्या का विधान है सभी उपासनाओं में और तत्द देहरादी जो गुण कहा ये तो गुण है ब्रह्म विद्या के लिए ब्रह्म का ही गुण है ऐसा कहे तो ऐसा भी नहीं कि विद्या विधि एक मुख्य विधि और उसके बाद गुण विधि इस प्रकार से भेद भी नहीं हो सकता क्योंकि विनिगमनायाम हेदु अभाव ऐसा निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई हेदु उपलब्ध नहीं अब क्यों ऐसा निश्चय करना चाहिए इसके लिए कि हेदु उपलब्ध नहीं होता है और जो विद्या को कहा गया इसको अलग अलग विद्या के नाम से अलग अलग प्रकरण में कभी कभी अलग अलग उपनिषद में आया हुआ अलग अलग शाखा में है तो इसलिए उनको उन उन गुणों को देकर के चिंतन करने में कोई दोष नहीं है और ऐसे ही एक एक आ, का अलग भेद हो जाएगा तो ये सारे उपासनाओं को एक साथ मिला नहीं सकते ये अभिप्राय है अनेकत्वाच् प्रदि प्रकरणम गुणा नाम प्राप्त विद्या अनुवादेन विधान ये विद्याएं अनेक होने से ही अनेकत्वाच् प्रदि प्रदीप प्रकरण गुण अनेक है अब ये सारे गुणों को एक साथ करना भी असंभव है तो प्राप्त विद्या अनुवाद है ना विधान अनु जो प्राप्त है पहले विद्या उसको उसको अनुवाद करके फिर उसका विधान करना ये भी नहीं हो पाएगा यानी नियम के अनुसार एक जगह जिसका विधान किया है उसमें जो गुण कहा उन गुणों को वही उपासना करना और उस उन गुणों को आप दूसरे जगह ले जाएंगे फिर उसका विधान कर रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि एक विद्या का अथवा एक कर्म का अनेक स्थानों में सम नहीं माना जाता एक स्थान में मुख्य विधान होगा और अन्यत्र उसका अनुवाद हुआ अनुवाद करते अनुवाद करके उसका संबंध किया जाता यह सब मीमांसा शास्त्र के नियम है उसके अनुसार होता है तो पूर्वत्र जो विधान किया गया उसको उत्तरत्र कहेंगे तो उसका अनुवाद होता और यहां तो प्रदीप प्रकरण अनेक गुणों का विधान किया है और उन सारे गुणों का अन्यत्र ले जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता इसलिए विधान भी संभव नहीं हो पाएगा नस्मिन पक्षे समान संता सत्य कामादयो गुणा असकृत श्रावितव्या और दूसरी बात है यदि इस पक्ष को लेंगे एक ब्रह्म विद्या मुख्य रूप से विधान है और बाकी सब गुणविधि है ऐसा पक्ष लेंगे तो अस्मिन पक्ष में समानाहता ये सत्य आदि गुण तो समान है सत्य आदि गुण ब्रह्म का जो कहा गया है ये उपासना के लिए वो तो समान ही है समान अर्थ रखने वाले सत्य कामत्व तो आदि गुण और उन गुणों को फिर एक जगह कहने के बाद में बार बार कहने की क्या आवश्यकता यह भी प्रश्न हो जाएगा अभी एक शाखा में एक जगह आपने सत्यादि गुणों का कथन किया और विधान हो गया और उसी ब्रह्म को हम दूसरे जगह उपासना कर रहे हैं जैसा पूर्व पक्ष का अभिप्राय है और उस समय भी फिर वहां उन गुणों को पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए असगृत श्रावितव्य बार बार कहना हो जाएगा सकृत मन एक बार और असगृत बार बार ये भी संभव नहीं है इस प्रकार विधान संभव नहीं प्रदी प्रकरणम च इधम कामेना इदं इदं कामेना इधम अवगमात् कामेनाक्ष अवगमानक्यतापत्ति और दूसरी बात क्या है पूर्व पक्ष ने ये कहा था कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म के रूप में एक है तो जहां जहां ब्रह्म की चर्चा हुई है सब जगह मिला करके एक उपासना न की और उसके लिए उन्होंने कहा भी कहा कि उसका मुख्य फल भी एक है प्रकरण भिन्न है लेकिन विद्या एक है फल एक है इसलिए एक होना चाहिए कहा तो उसका उत्तर दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है प्रदीप प्रकरणम मान प्रत्येक प्रकरण में इदम का मे न इधम उपास वहा कहा ये जो फल चाहता है उसको ऐसी उपासना करनी चाहिए और जिसको जो कामना है उसके कामना के अनुसार उसकी उपासना करनी चाहिए और विशेष कामना नहीं है तो उसके लिए उपासना नहीं होती है तो जो उपासना है विशेष काम आ, कामना को लेकर के तो पूर्ण अप्रवृति निम श्री एम एवं पाप कर्म न इत्यादि सब कहा तो वो सब कामना के साथ में उपासना होगी एक एक प्रकरण में कामना है अलग है तो इदम कामेना इदम कामेना मान चाहने वाले के द्वारा दव्य यह उपासना करना चाहिए ऐसा विधान करता जैसा कर्म में करता वैसा और इधम कामे नूसरे का, कामना चाहने वाले दूसरे को ये इधम शब्द से अलग अलग कामनाओं को लेना ये कामना अलग अलग हो गया और उपासना भी अलग अलग होने से नैराकांक्ष अवगमान परस्पर जोड़ने के लिए आकांक्षा नहीं रहती है वो पहले कई बार आ गया एक जगह एक विधान किया वो विधान यदि पूर्ण नहीं है तो उसमें आकांक्षा रहती है जैसा अग्निहोत्रम जुहियात ये विधान किया ये अग्निहोत्र का हवन करना चाहिए तो क्यों क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए ये नहीं कहा तो उसकी आकांक्षा रहने पर फिर आगे जाकर के दधना जुहोदी इत्यादि होता है ऐसा प्रकरण को भिन्न करने के लिए आकांक्षा की आवश्यकता होती है ऐसी आकांक्षा भी यहां नहीं प्रकरण को एक मानने के लिए आकांक्षा के संबंध होना चाहिए क्योंकि उभय आकांक्षा प्रकरण हम ऐसा प्रकरण का लक्षण दिया जहां विधान याग का हो और गुण का गुण के संबंध में भी आकांक्षा हो द्रव्य देवता के संबंध में आकांक्षा हो तो आकांक्षा होने पर परस्पर संबंध किया जाता सारा मिलाकर के एक प्रकरण माना जाता अब आकांक्षा नहीं है तो प्रकरण को लाने में कोई हेतु नहीं यहां क्यों आकांक्षा नहीं है क्योंकि यहां जिसकी उपासना करनी है वो भी बता दिया और जिसका जो फल है वो भी बता दिया अब वो पूर्ण हो गया वहां आगे के लिए संबंध करने के लिए कोई आकांक्षा का स्थान नहीं है कोई उत्तर संबंध कैसे करें इसलिए जो प्रकरण में जो कहा गया है प्रकरण के लक्षण के अनुसार उसको वही रखा गया अब ऐसे जो प्रकरण का लक्षण को लेकर के उत्तर दे रहे हैं। प्रकरण के लक्षण में क्या है कि दो स्थान में जो कहा गया है परस्पर संबंध करने के लिए आकांक्षा होनी चाहिए आकांक्षा मैंने वो क्यों है क्या है कैसा है कहना क्या इत्यादि आकांक्षा होती है वो आकांक्षा होने के बाद में उसका संबंध करना चाहिए लेकिन आकांक्षा नहीं है तो कर्म संबंध नहीं होता इसलिए नैराकांक्षा आकांक्षा नहीं होने पर एक वाक्य आपत्ति एक वाक्य आपत्ति भी नहीं वहां वाक्या वाक्या है वहां अवांतर वाक्य और महावाक्य का संबंध होता है अवान्तर वाक्यों के आकांक्षा के द्वारा महावाक्य का तात्पर्य लेते हैं और महावाक्य जहां उपस्थित होता है वहां महाप्रकरण एक होता है अवान्तर प्रकरण दूसरा महाप्रकरण वहां इस प्रकार उभयाकांक्षा हो जाती है महावाक्य अवान्तर वाक्य महावाक्य इनको लेकर के मिलाना और अवान प्रकरण और महाप्रकरण इनको लेकर के एक मानना ये सब तर्क संग्रह का विषय है अर्थ संग्रह का विषय है उसमें ये प्रकरण के जो संबंध में कहा गया वो नियम को वहां बता दिया कैसे प्रकरण मानना चाहिए इसी को लेकर पंक्ति भी कह रहे बात तो नहराकांक्षी होने पर प्रकरण में एक वाक्यता नहीं आती एक वाक्यता होने के लिए परस्पर आकांक्षा होना आवश्यक है नचात्रा अब पूर्व पक्षी पिछले अधिकरण को दृष्टांत बनाया था वैश्वानर विद्या के संबंध में तो कहते हैं वैश्वानर विद्यायामिवा नैश्वान विद्या प्रदीप्रकरण वर्ती अवय उपासना एक वाक्य दामी दूसरी बात यह है कि जैसे वैश्वानर विद्या में है वैश्वानर विद्या में एक एक अवय की उपासना बताई पहले सिर का फिर उसके बाद धड़ का, फिर उसके बाद हस्त का हाथ का फिर पैर का इत्यादि अलग अलग बताए इनको सबको मिला करके एक उपासना करने के लिए भी वहां इधार मिलता और अंग उपासना का अवय उपासना को निंदा भी की है ये दो कारण वहां मिलता है ऐसा यहां नहीं मिलता इसलिए कहते हैं वैश्वानंद विद्या में जैसा समस्त चोदना अपरास्ती समस्त चोदना समस्त विधान एक अलग कहा गया है ये वृष्टि विधान भी या समि विधान पहले वृष्टि का विधान किया उसकी निंदा की और बाद में समि के लिए की इस प्रकार से कहीं भी प्राप्त नहीं है इसलिए यद बल प्रदीप प्रकरण अवतीनी अवयव उपासना नहीं। ये जिसके बल पर यदि समस्त उपासना का विधान प्राप्त होता तब तो उसी के बल पर प्रदीप प्रकरण में अलग अलग अवयवों की उपासनाओं को मिला करके भूत्वा एक वाक्यता में भूत्वा मतलब सभी को मिला करके एक बना करके फिर एक वाक्यता कर सकते थे करना संभव था किंतु उस प्रकार की प्राप्ति यहां है ही नहीं समस्त का विधान किया ही नहीं ऐसा कहीं भी एक वाक्य नहीं आता जहां जहां ब्रह्म उपासनाएं हैं सारे ब्रह्मा उपासनाओं को एक साथ करो अलग अलग करने से फल नहीं होगा यह अलग अलग करना ठीक नहीं है ऐसा कहीं भी वाक्य नहीं मिलता तो फिर कैसे करेंगे कौन से विधान के आधार पर करें और प्रकरण के दृष्टि से नहीं कर सकते इसलिए वेद्य एकत्व भी पूरा सिद्ध नहीं है क्योंकि ब्रह्म एक है ऐसा उपा ऐसी उपासना यहां नहीं है यहां ब्रह्म के गुण को लेकर के उपासना इसीलिए वेद्य एकत्व निमित्ते विद्या एकत्वे सर्वत्र निरंगुषे प्रतिज्ञाए मान ये कह रहे हैं अभी वाक्य देखो आप वेद्य एकत्व तो से विद्या एक मानना चाहिए ऐसा बार बार कहते हैं वेद्य एक हो तो विद्या एक होना चाहिए ऐसे बार बार जो आप कहते हैं यह सर्वत्र निरंगुष नहीं निरंगुष मान बिना रोक टोक बिना नियंत्रण से ही ऐसा हो जाएगा मान सर्वत्र हो जाएगा कोई नियंत्रण कोई नियम नहीं ऐसा नहीं है तो विद्या एक तिमित तो विद्या को वेद एक होने पर विद्या एक होना चाहिए ये जो नियम है ये जो आ, ये जो मान्यता है ये निरंकुश प्रतिज्ञा माने इसका कोई अंकुश ही नहीं है कोई रोकटोक ही नहीं है ऐसी प्रतिज्ञा करने पर ऐसा मानने पर क्या हो जाएगा फिर समस्त गुणों पर संभार तब तो ऐसा हो जाएगा कि सारे गुणों को एक साथ करना होगा यही तो बताएगा कि वेद्य एक है तो जहां जहां गुण है सारे को एक साथ करो अब समस्त गुणों पर संभार तो अशक्य है यह अशक्य प्रतिज्ञा हो जाएगी जो कर नहीं सकता साध्य नहीं है करना संभव नहीं है ऐसी प्रतिज्ञा हो जाएगी कि ये सारे जहां जहां वेद्य एक कहो अब जहां तक हमारे महावाक्य है चार महावाक्य यद्य चार महावाक्य सब ब्रह्म को ही प्रतिपादन कर रहे हैं ब्रह्मात्मा एकत्व प्रतिपादन कर रहे हैं तब भी ये चार महावाक्य को हम एक नहीं मानते चार महावाक्य को चार ही मानते और चार महावाक्यों का अवान्तर तात्पर्य भी अलग अलग मानते कोई अनुभव वाक्य है कोई विदेश वाक्य है ऐसा मानते हैं यद्यपि उसमें प्रतिपाद्य एक है इसलिए ये जो लोग कहते रहते हैं आप सर्वत्र ब्रह्म एक है वेदांत में सब एक ही कहा है और वेदांत वाक्यों का एक ही तात्पर्य है और बाकी इसलिए एक पढ़ने से सब हो जाएगा दूसरे करना आवश्यक नहीं है ऐसे ऐसे करके जो बातें करते हैं ना ये सब कोई शास्त्र अध्ययन करके प्रक्रिया को जान करके नहीं करते ये तो उनका मन में ऐसा आता है बोल देता प्रक्रिया को जान के विधिवत करके नहीं करता विधिवत जानने से या भी इनको पूछो वो तो कोई उपनिषद भी पूरा नहीं पढ़ा हुआ अब इधर उधर से दो चार वाक्य ले लिया अच्छा लगा क्योंकि एक बोलने में कोई दिक्कत तो है ही नहीं अब एक बोलते जाओ बोलते जाओ एक है वो भी एक ये भी एक, एक और कुछ भेद है ही नहीं ऐसे करके ऊपर ऊपर से कहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता प्रक्रिया नहीं आती है कैसे समझाना नहीं आता कोई भी वाक्य स्मरण में नहीं है अब सब भ्रम एक है कैसे बोल सकते अब अपने को जान, जानकार के अभिमान करते हैं किंतु वाक्य कुछ स्मरण नहीं है कहाँ क्या कहा है उपनिषदों में क्या कहा है वहां अवान्दर भेद क्या है अहम ब्रह्मास्मि कहाँ आया है उसके पीछे क्या है आगे क्या है और तत्व क्या कहा उसके आगे पीछे का प्रकरण क्या है कुछ भी याद नहीं है अब सब एक है कोई भी कहो हो जाएगा ऐसा करके बोलते हैं ये सब विभ्रम में उनको कुछ पता नहीं है क्या करना है। इसलिए प्रक्रिया के अनुसार अध्ययन करना आवश्यक होता है सही प्रकार से जानने के लिए नहीं तो चारों वाक्य एक है इसका मतलब एक ही बोल रहा है ऐसा नहीं है उसमें भी कुछ भेद है कोई प्रज्ञान को लेकर बोल रहा है कोई अहम तत्वों को लेकर के बोल रहा है सब लेके एक कर रहा आत्मा और परमात्मा को एक कर रहा है ये तो सत्य है किंतु उसके प्रक्रिया में भेद होता है इसीलिए ऊपर ऊपर से कहना एक अलग बात है और प्रक्रिया में आने पर इस प्रकार का सब ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है तो यही भाष्यकार कहते हैं कि वेद्य एक होने पर विद्या एक है यह सर्वत्र प्रचलित निरंकुश नियम नहीं है। इस नियम का कोई अंकुश है यानी कुछ रोक टोक है कुछ तो उसको मैं ज्ञान विशेष नियम रखना पड़ेगा आप नहीं रखेंगे तो गुणों का सर्वत्र हो जाए अच्छा दूसरा क्या है आप ब्रह्म को ध्यान करने के लिए बैठा अब ब्रह्म के कितने गुणों को ध्यान करेंगे सारे गुण को आप स्मरण भी नहीं कर सकते फिर ध्यान कैसे करें सारे गुण तो आ ही नहीं सकते अब वो कम से कम जितना है उतना ही तो ले सकता बहुत सारे गुणों को समस्त गुणों का संहार संभव ही नहीं है कदाचित एक ब्रह्म की बात नहीं किसी में भी संभव नहीं कोई भी देवता ले लो देवता के सारे गुण को एक साथ कर सकते क्या कर सकता इसीलिए एक साथ ऐसा मिलाने की जो बातें हैं ये कहने के लिए ठीक है किंतु व्यवहार में ऐसा होता नहीं और प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता और जो प्रक्रिया नहीं जानते वो कुछ भी बोल सकता तस्मा सुषु उच्च दे नाना इसलिए सूत्रकार ने ठीक ही कहा है कि नाना शब्दाधिभेदा ये उपासनाएं भिन्न भिन्न है, भिन भिन है। शब्द आदि भिन्न होने से स्थित अधिकरण सर्व वेदांत प्रत्यय इत्यादि द्रष्टव्य इस अधिकरण के तात्पर्य को मन में रख करके सर्व वेदांत प्रत्यय इत्यादि अधिकरण को भी देखना चाहिए क्योंकि सर्व वेदांत प्रत्यधिकरण पहले आया था कि जितने अधिकरणों में जो कुछ कहा गया सब एक ही उपासना है एक ही ब्रह्म की उपासना ऐसा सूत्र आया था अधिकरण आया था सर्व वेदांत प्रत्या कहते है, इस अधिकरण को ध्यान में रख ही उस अधिकरण का अर्थ करना यानी सर्व वेदांत प्रत्ये अधिकरण सबको एक बता रहा ऐसा दिखता है आपको लेकिन अवंतर भेद गुणों को लेकर के ही बता रहा है अवंतर भेद गुण नहीं है तो नहीं है इस प्रकार से नहीं बता रहा कि अवान्तर भेद गुण कहां है वो भेद गुणों को लेकर के वो कह रहा है ऐसा मानना पड़ेगा इसलिए अवंतर भेद को, को रखना ही है इसके बिना नहीं होगा ये उपासना की प्रक्रिया पूरी हो सकती है ऐसा कहाशत नाना शब्दाधिकरण इस प्रकार से 33वां नाना शब्दाधिकरण पूरा हो जाता है इसके टीका में देखिए नीचे से तीसरे पंक्ति में तस्माद इत्यादि से कहा तस्माद सुष्टु उच्च शब्दाधिभेदात विद्याभेदे सदी कथम सर्व वेदांत प्रत्याधिकरणे विद्या ऐिक मुक्तम कहते आपने पहले सर्व वेदांत प्रत्या में विद्या का ऐक्यता बताई थी अब आप यहां कह रहे हैं भेद से विद्या भेद होता है वहां कहा उपनिषदों में जितने भी उपासनाएं ब्रह्म के सब एक ही है एक ही तात्पर्य है सर्व वेदांत प्रत्यय शब्दादि चोदनाद अविशेषाद ऐसा सूत्र तो वो कहा था वहां सर्व वेदांत प्रत्यय होना चाहिए था ये इसी आ, इसी का पहले पहले आया था हम्म तो सर्व वेदांत प्रत्यय साथ में लेना चाहिए कहा अब आ, आ, आकर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा तो तभी हमने कहा था कि ये अभी यहां कह रहे हैं बाद में इसका कुछ परिष्कार करेंगे ऐसा बताया था हमने वह ऐसे ही परिष्कार किया है तो वो सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनाद्याशेष होने पर वो सामान्य है सामान्य नियम है किंतु विशेष नियम में कुछ परिवर्तन होता रहता अब जो सामान्य साधक होते हैं ना ये सब नहीं जान पाता है कहां सामान्य कहा विशेष कहा, कहा, कहा, कहा क्या कहा वो कुछ भी उनको पता नहीं अब वो बोलता है कि जहां विशेष नियम को भी सामान्य में मानना सामान्य नियम को विशेष में मानना और कहीं कहा होगा आपके अनुकूल आप ले लिया वो हो सकता है विशेष नियम होगा अब वो आपके अनुकूल है आप, आप ले लिया बोले गया ऐसे विधान वहां और सामान्य नियम का भंग होता है और कभी कभी सामान्य नियम अनुकूल है तो उसको ले लेता है विशेष नियम को छोड़ देता है ऐसा सब करता है इसीलिए ये आचार विचार में भी ऐसा ही होता है जब कभी कहा स्नान नहीं करना चाहिए कहा किसी के लिए कहा उनको स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं ऐसा कहा तो वो लेकर के फिर स्नान आदि नहीं करता क्यों वो उसके लिए कहा गया स्नान आदि करना तो हम क्यों करेंगे ऐसा कहा वो उसके लिए कहा गया है जो ज्ञानी है वो उनके लिए कहा स्नानादि नहीं करने का लेकिन जो साधक है ब्रह्मचारी है उनके लिए नहीं कहा इसीलिए जहां कहा वहां उधर से लेके इधर लाता इधर के लेके उधर जाता क्योंकि ये नियम मालूम नहीं है सामान्य क्या होता विशेष क्या होता नियम रखना पड़ेगा तो अब जिस अवस्था में जिस प्रकरण में जिस विषय को लेकर चिंतन किया है उस विषय के अर्थ को भली भादी जान करके ये सामान्य नियम है कि विशेष नियम है यह देखना पड़ेगा उसके बाद में उसका प्रयोग करना यह सभी साधन में वैसे केवल साधन में नहीं हमारे व्यवहार में भी ऐसा है सामान्य नियम एक होता है विशेष नियम एक होता है अब विशेष नियम सामान्य नियम को अलग अलग करके जानना पड़ेगा अब जब जहां विशेष काम करेगा वहां सामान्य नहीं करेगा कभी कभी सामान्य विशेष दोनों साथ में भी करता हूं आवश्यकता पड़ने पर, पर दोनों साथ में भी करेगा तो सामान्य नियम का अर्थ है विशेष नियम जब नहीं आया तो सामान्य नियम बना रहेगा वो चलता रहेगा उसमें कोई रोक, रोकना नहीं होगा वो चलना करना ही है और विशेष नियम आ गया तो सामान्य नियम को छोड़ सकता है। जैसा हमने पहले कहा था कि जो दीक्षित हो जाता है कोई विशेष कर्म में तो उसके लिए नित्य कर्म के लिए छूट मिलता है नित्य कर्म नहीं करना है क्योंकि नित्य कर्म में विशेष दीक्षा जो यागा के लिए दीक्षा कर्म होता है वो तो दीक्षा कर्म में संबंध में बाधा हो जाते नित्य कर्म छोड़ देते ये प्रकरण आया था दो तीन अधिकरण तो इसी में आया था कि दान को लेकर के दान करना चाहिए नहीं करना चाहिए इत्यादि ये विशेष और सामान्य का प्रतिपादन करके ही निश्चय किया जाता वो अब ये पाद के अंत में आकर के कहा भाष्यकार कि पहले जो सर्ववेदांत प्रत्यय अधिकरण में जो कहा है उसको यहां विशेष मान करके लेना चाहिए तो अधिकरणे शब्दादि स्थित सिद्धे। शब्दादि भेद से वेद्य का भेद सिद्ध हो गया सर्व शाखागत तत्त ब्रह्म ज्ञानम प्राण ज्ञानम चिन्नमेवि शंकित यह शज्ञा क्या की गई कि सर्वी सभी शाखा में जो जो ब्रह्म ज्ञान है प्राण ज्ञान है यह भिन्न है ऐसा हो गया ऐसे शज्ञा करने पर सर्व वेदांत गद्दिज्ञान एगमेव ऐसा वहां कहा था वहां क्या है सामान्य में कहा कि सभी शाखा में जो ब्रह्मज्ञान आया प्राण ज्ञान आया वो भिन्न होगा कि नहीं होगा ऐसी शख्सा थी तो उस शघा के उत्तर में वहां कहा जो भी शाखा में ब्रह्मज्ञान है तो ब्रह्मज्ञान ही है इसलिए सर्व वेदांत प्रत्यय चौदराद्यवशेषात् और प्राण ज्ञान है तो प्राण है ऐसा नहीं कि एक एक शाखा के लिए अलग अलग ब्रह्म है सबके पास अपने अपने अलग अलग ब्रह्म है अलग अलग प्राण है ऐसा नहीं करना चाहते थे इसलिए कहा कि सभी ब्रह्म एक है ब्रह्म अलग अलग नहीं है अब यहां का क्या कहा ब्रह्म के विशेषण अलग अलग होने से अलग अलग उपासना के रूप में ब्रह्म अलग अलग हो जाता है। इसलिए जैसा आपने शिव कल बताया था शिव की उपासना विष्णु की उपासना में सब भेद होता अद्य अधिकरण से पादाद आर्थिकी संगति त्रास प्रसंगा इसलिए इस अधिकरण का पूर्व अधिकरण के यानी पाद के आदि से लेकर के जो अधिकरण चल रहा है उसके साथ आर्थिक अर्थ से संबंध है अर्थ क्या है कि एक उपास्य होने पर भी विशेष को लेकर के भेद हो सकता है अनुपसहार है वहां तो उपसंहार है सर्वप्रत्य उपसंहार मैने सब ब्रह्म एक है अब ब्रह्म को अलग नहीं किया यहां ब्रह्म का अलग नहीं किया विशेष जो ब्रह्म का स्वरूप है उसको अलग किया उपासना का संबंध से अलग किया ब्रह्म को अलग कर नहीं सकता ये इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है वहां ब्रह्म को अलग करने की बात थी तो उसका उत्तर दिया था अब यहां ऐसा नहीं होने से ये भेद अलग ही रहेगा ऐसा करके दोनों का संगति लगा करके इस अधिकरण को पूरा किया अभी आगे जो अधिकरण आ रहे विकल्पाधिकरण अधिकरण यह विकल्प, ये विकल्प में क्या है अनुष्ठान भेद को लेकर के विकल्प होगा कि संचय होगा यह अब जो विचार किया था यह उपास्य भेद को लेकर के उपासना एक है कि नहीं है ऐसा निश्चय करके विचार किया था अब कहीं कहीं अनुष्ठान में भिन्न होता है अनुष्ठान वन प्रयोग तो प्रयोग में भेद होने पर विकल्प करना चाहिए कि समुचय करना चाहिए इस विषय में आगे चिंतन होगा इसके लिए अधिकरण है ये क्या ठीक है देखिए विद्या भेद उक्तवा तद अनुष्ठान भेदम वदन विद्या भेद को लेकर के उसके अनुष्ठान में भेद को कहते हुए आदौ सबसे पहले अहंग्रह उपास म अनुष्ठान प्रकार महा अहंग्रह उपासना में जो अनुष्ठान प्रकार है उसको कहते हैं इस अधिकरण में अहंग्रह उपासना का अनुष्ठान प्रकार बोलेंगे और आगे अधिकरण में काम्य उपासनाओं को लेकर के प्रकार भेद बोले ऐसा होगा और अहंग्रह उपासना के संबंध में आप पहले जानते हैं इसमें भी दो तीन अधिकरण में इसकी चर्चा हो गई है तो यह अहंग्रह उपासना में अनुष्ठान प्रकार भेद से भेद होगा कि समचय होगा ये संशय क्योंकि अहंग्रह उपासना तो एक है एक प्रकार से तो उसमें भेद होगा कि विकल्प होगा कि नहीं होगा इसके लिए विकल्प समुच्चय अधिकरण होगा अब न्याय संग्रह देखिए यद्यपि विकल्प समुच्चयो अहंग्रह उपासनाभा तम यथा यथा उपास देना उपास्य गुण उपजयापजयाभ्याम ब्रह्म लोके फलोपजयापजय संभवे ना तत्कामो यथाकाम्य अनुष्ठान प्राप्त ऐसे प्राप्त हुआ एक नियम है जिसको जैसे उपासना करते हैं वैसा फल मिलेगा तम यथा यथा उपास तदेव भवति वैसा फल मिलता है अब उपासना में आप क्या गुण लगाएंगे वैसा फल आपको मिलेगा कोई शांत भाव से उपासना करेंगे तो उसको शांत का शांत फल मिलेगा और राजसिक भाव से उपासना करेंगे तो राजसिक फल मिलेगा मन भी ऐसा हो जाता है जैसे नरसिंह भगवान है नरसिंह भगवान को भी कोई शांत भाव से उपासना कर सकते हैं और कोई क्रूर भाव से उपासना कर सकते हैं क्रूर भाव से करने पर वो क्रोध के रूप में बड़े क्रोध रूप में होगा तो राजस्विक होगा उसका फल और उपासना करने वाले के अंदर भी क्रोध आ सकता है वो तो गुण आ जाएगा जिसके चिंतन करेंगे उसका गुण आ जाएगा और शांत भाव से करने पर ऐसा होता है तो ये तो एक सामान्य नियम है जो जिसको जैसा उपासना करता है वैसा फल मिलता है तम यथा यथा उपासना तदेव बनते अब इसको लेके कहते हैं कि यद्यपि विकल्प समुच्च यो अहंग्रह उपासना नाम नियम हेतु अभाव है अहंग्रह उपासना में विकल्प करने के लिए समुचय करने के लिए कोई नियम है दु नहीं ये अहंग्रह उपासना है जैसे यो असावादित्यो पुरुषा सोहम अस्मी अब जो आदित्य में जो पुरुष है वही ही मुझमे है और मुझमे यो असाव सो पुरुषा सोहम अस्मी वो यहां है यहां से वहां है। ऐसे करके होना अहम अस्मी भगवो देवते अहम तो मसी भगवो देवते ऐसे से कि मैं आपके स्वरूप और आप मेरे में है इस प्रकार से वो भगवान को अपने अंदर लेना और अपने अंदर के भगवान को बाहर जो उपास्य है उनके साथ एक करना तो यहां क्या है आंग्रह उपासना में दोनों उपास्य होता है यहां से वहां वहां से यहां दोनों जोड़ना होगा ऐसा दोनों उपास्य जैसा दिखता है वो इसीलिए यहां विकल्प समुचय का कोई हेतु नहीं दिखता नियमक हेतु अभाव विकल्प बने छोड़ देना एक कम से छोड़ना एक कम से लेना समुचय में दोनों को लेना यदि न्याय ना तम यथा यथा उपास न्याय है ना उपास्य गुण उपचय अपचयाभ्या उपास्य के गुण का संबंध करना और छोड़ना उपचय का अर्थ लेना अपचय का अर्थ छोड़ना जैसे ब्रह्म को कहीं और प्रकार से उपासना की और प्रकार से किया तो अलग अलग करके किया है ना अलग अलग करके उपासना करने से छोड़ना पड़ेगा अब भगवान को भी अलग अलग स्थान में अलग, अलग अलग रूप में उपासना करते हैं तो कोई गुण को छोड़ देते हैं कोई गुण को लेते हैं ऐसा होता अब जैसा योगेश्वर कृष्णा, योगेश्वर कृष्ण के पास बांसुरी नहीं होती वो बांसुरी के बिना है बाकी जो अन्य रूप में है वह तो बांसुरी के सहित होते तो कृष्ण के पास हमेशा बांसुरी होना ऐसा कोई जरूरी नहीं उन्होंने कुछ समय बांसुरी प्रयोग किया था अब वो लोगों को अच्छा लगा तो उसको बहुत प्रचार कर दिया वो जब वृंदावन में थे व्रज में थे वृंदावन में थे उस समय ही बांसुरी का प्रयोग किया है न उसके पहले किया न उसके बाद में किया जब वृंदावन छोड़ के चले गए तो उसके बाद बांसुरी का प्रयोग नहीं किया उनको जरूरत ही नहीं तो वो वहां का था उस समय खिलौना जैसा वो प्रयोग किए थे उसका वो लगिन बाद में उनको छोड़ दिया तो कभी अपचय होता है कभी उपचय होता है अब यहां आहंग्रह उपासना में ऐसा संभव नहीं है ये कौन सा त्याग है कौन सा रखे ऐसा तो है ही नहीं यहां इसीलिए ब्रह्म लो के भी फलों उपचय अपचया संभव ना अब यहां गुण में भेद करने पर अब क्या नियम है कि जैसा जैसा गुण होगा वैसा वैसा, वैसा फल मिलेगा आप यहां जो गुण ध्यान किया अहंग्रह उपासना में देवता में उस गुण से आपको ब्रह्म प्राप्त होना है तो ब्रह्म में भी गुण का अपचय और उपचय मानना पड़ेगा है ना में भी कुछ कम है कुछ ज्यादा है और ज्यादा गुण से जो उपासना किया उसको ज्यादा बड़ा मिल जाएगा और दूसरे को उपासना किया दूसरे मिल जाए है ऐसा हो हो न होगा हाँ ऐसा दो चार ब्रह्म तो बनाना दो चार से भी होगा नहीं जितना होगा उपरू उतना बहुत बनाना पड़ेगा ऐसे होता है अब वो क्या है ना किसी किसी को कोई सिद्धि ऐसे हो जाती है तो वो उनको जो जिससे कामना करके वो करते हैं वो ऐसे लोग बना देते हैं ऐसे भाव में जाकर के वो रहेगा तो जिसका गुण का उपचय किया है वो उपचय के अनुसार उसमें भेद कर देगी और अपचय किया तो कुछ कम करेंगे अब फिर तो ऊपर नीचे आते जाते रहना पड़ेगा ऐसा सब होगा उससे संबंध नहीं है अग्रह उपासना उपास्य उपजय अपजय के भाव से ब्रह्म लोके भी फल उपचय अपजय भाव है ना ब्रह्मलोक में भी कुछ गुण कम ज्यादा रहेगा ऐसी संभावना करनी पड़ेगी क्योंकि जैसा उपासना करेंगे वैसा फल मिलना है तो संभावना करनी पड़ेगी अब वो क्या गुण से लेकर के ब्रह्मलोक में उपासना किया वैसे होगा है ना आ, ये ये ये हो जाता है किसी उपासना में सत्य संकल्प तो तो रहे रहे तो नहीं रहेगा ऐसा रहे करके कुछ उपजय अवजय की काम सिद्धि करनी पड़ेगी मतलब माननी पड़ेगी क्योंकि तत्कामो यादा काम्य या अनुष्ठान प्राप्त इसीलिए क्या होगा तो ये कहना पड़ेगा उस कामना से जो उपासना करेंगे अंग्रह उपासना है भले ही अंग्र उपासना है किंतु उसमें विशेष गुण जोड़ दिया उन्होंने जोड़ने के कारण याथा काम्य होगा याथा काम्य मने जैसी कामना यथा यथा काम काम से भावा काम्यथा काम्यथा यथा यथा कामना वैसे हो तो ब्रह्मलोक में भी अलग अलग कामना की ब्रह्मलोक में किसी ने कामना की कि आ, हम वहां जाकर के आ, कुछ सृष्टि आदि नहीं करेंगे सृष्टि आदि वैसे भी इनको मिलता नहीं और कुछ कुछ कामना की होगी वहां अब वो वहां व्यवस्था है तो मिलेगा अब दूसरी बात क्या है अब ब्रह्म में जाकर के चावल दाल खाना सोचेंगे तो नहीं मिलेगा यदि भी लोक में है सब सुविधा है लेकिन चावल दाल नहीं मिलता है वहां वो वहां के योग्य नहीं है ना वो चावल दाल कैसे बनाएंगे वहां तो वहां तो गैस चूल्हा आदि इत्यादि कुछ भी नहीं होता तो वहां तो वहां के योग्य अनुसार कर्पना करनी पड़ेगी अब जहां गया वैसे करना पड़ेगा अब जो स्थान में जो नहीं मिलेगा अब वहां जाकर के उसकी कामना करेंगे नहीं होगा वो जिस स्थान में मिलेगा वहां जाना पड़ेगा इसीलिए ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक में जाएंगे सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है ब्रह्मलोक के योग्य जितने भी है उसमें कम ज्यादा कर सकता है उसमें कम ज्यादा कर सकता है वो संभव है वहां मिलेगा तो मिल सकता है नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा ऐसा यहां याथा काम्य उपासना प्राप्त हो गई यानी अहंग्रह उपासना में भी यथा रख दिया ठीक है ना यथा यथाकाम्यन अनुष्ठान प्राप्त ये पूर्वपक्ष प्राप्त हो गया तथा अब सिद्धांत अभिप्राय बता रहे तथा करने इदिशास्त्रा उपास्करे अंत्यल वक्त्ये असंभवात दोयो हो दोस साक्षात्पर्य संस्कार उपजय अपजय संभव चित्त विक्षेपा इत्युक्तम यह समुचय नहीं होगा विकल्प होगा अलग अलग रहेगा यद्धा कहते जिसका निश्चय पक्का हो गया ये छांदो के श्रुति में ये वाक्य आता है कि जिसका वो निश्चय ये सियाद्धा न विचिकित्सा अस्ती देवो भूतवा देवानप्य ऐसे ऐसे श्रुति है तो जो स्पष्ट रूप से शास्त्र के अनुसार साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न किया है साधन किया है उसका तो शास्त्राद उपास्य साक्षात्कारने उपास्य का साक्षात्न हो जाए देवो भूतवा देवानप्य अब वहां जाकर के देवदा को प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं यहां आप देवदा की उपासना करते रहने से और यही देवदा भाव को प्राप्त करेगा और उसके बाद वहां जाकर के भी वो भाव को प्राप्त करेगा ऐसा कहा देवो भूतवा देवानप्य देवता का गुण आप में आएगा इसलिए उपासना करते समय जो आचारों को कहा गया है का अनुष्ठान करना आवश्यक होता है आप अपने अभिमान आदि रख के मनुष्य अभिमान रख के और बाकी सब रखकर के उपासना करते रहेंगे तो उसका फल उतना ही होगा नहीं होगा उसके लिए दिन नियमों का पालन करने के लिए कहा उन नियमों का पालन करते हुए करेंगे तो वो भाव से सात्विक भाव प्राप्त हो जाएगा सात्विक भाव प्राप्त होने का अर्थ देवदा भाव को प्राप्त हो जाए ऐसा होता है जो राम जी की उपासना करते हैं राम के भाव प्राप्त करते हैं हनुमान जी को उपासना करते हैं उसके भाव प्राप्त करते है ऐसा शास्त्र में कहा और उसके भाव में अंदर में ऐसा आता कई लोगों का अनुभव भी होता है उसी भाव से वो प्रगट होने लगते हैं। ये ध्यान करने का प्रकार है और जिसको लेके आप ध्यान करेंगे उसी भाव में आ जाता है जैसे जैसे उपासना करते हो भाव में करते हो उसी भाव में भी आता है देवो भूतवा देवा नपेद कहा इसका मतलब क्या है कि शास्त्र के अनुसार उपास्य साक्षात्ण होने पर अंधकाले वक्तव्य और अंधकाल आ गया अंधकाल के स्थिति में दोयो हो तदा असंभवात दो साक्षात्कार पर्यत अब यहाँ हंग्र उपासना में दोनों को जोड़ दिया था देवदा और अहम अहम अस्मि भगवो देवदे अहम तो भगवो देवदे ऐसा कहा तो देवदा को भी अहम को भी दोनों को जोड़ दिया तो दोनों को जोड़ने पर दो अलग अलग हो गया ना तो दोनों का साक्षात्कार पर्यंत संस्कार उपजयापय संभव नहीं होता कि दोनों को साथ में लेकर के जाना संभव नहीं होगा दोनों मिलकर के एक हो जाए साक्षात्न हो जाता है साक्षात्ण में संस्कार का उपजया अपजया संभवा चित्त विक्षेपात विकल्प एवा उपजया अपजया नहीं होने के कारण और दोनों का अलग अलग चिंतन करने में चित्त विक्षेप होगा होगा चित्त अलग अलग हो जाएगा अब जो स्वरूप में एक चिंतन करना चाहिए उसमें आप दूसरे का भी चिंतन कर रहे इसका भी चिंतन कर रहे हैं और दो दो का चिंतन करेंगे तो दोनों अलग अलग रहेगा अलग अलग रहेगा तो चित्त में एकाग्रता नहीं आएगा ब्रह्म लो कैसे जाएगा इसीलिए इसलिए यह विकल्प है समुचे ही नहीं आग्रह उपासना के जो फल है जैसा कहा गया वैसा ही होगा वो मिला करके नहीं होता एक फल का ऐसा नहीं ये इसके लिए सूत्र कहा विकल्पो अविशिष्ट फलत्वाद विकल्प ही होगा कारण क्या है कि अविशिष्ट का विकल्प आसाम फलत्वादी कारण क्या अविशिष्ट फलत्वाद अविशिष्ट ही इन उपासनाओं का विषय साक्षात्न रूप फल कहा गया है तो जो, जो उपासना के द्वारा साक्षात्त उपास्य जो ईश्वर आदि में कहा उसका दो दो ईश्वर या दो भाव में नहीं होगा वो एक ही ही होगा और ब्रह्मलोक में जाएंगे ब्रह्मलोक का एक ही अवस्था में वो पहुंच जाएंगे जो फल होगा एक ही होगा उसमें जो अलग अलग करके उसमें दो दो करके तीन तीन करके नहीं हो सकता यद्य ब्रह्मलोक में कुछ भेद माना है वो अन्य कारण से माना है यहां ऐसा नहीं हो सकता ये कहा तो अविशिष्ट फलत तो सामान्य फलत सामान्य फल क्या है वो उसका साक्षात्कार होना ये जो अहम अस्मी भगवो देवदे करके जो कहा उसके बाद देवो भूतवा देवान अप्य देवदा बन जाता है और देवदा बन जाना मतलब जैसे जिस प्रकार उपासना की है उन्होंने अग्नि के आदित्य के आदित्य आदि की उपासना की उसके साथ एक भाव को प्राप्त करके उसमें हो जाता ऐसे लोग में भी देखा जाता जो मादा की उपासना करते हैं देवी की उपासना करते हैं उनका देवी भाव आता है और वो अपने आप को स्वरूप में मान लेते हैं देवो भूतवा देवान और जैसे आ, कोई अन्य देवता की उपासना करते विष्णु भगवान की उपासना करते इत्यादि उपासना करते उस भाव में उसी को अंदर ही मानते तो ये अंदर स्वीकार करते समय दो का वहां भेद नहीं कर पाए क्योंकि वो अंदर आ गया अब अंदर में दो कैसे हो इसलिए वो साक्षात्कार एक द्वितीय नहीं होगा एक ही होगा ये दूसरा दूसरा दूसरा जो ब्रह्म में अब चार ब्रह्म आप मानेंगे समझो अब चार है पांच है ब्रह्म अब चार प्रांत ब्रह्म में एक एक ब्रह्मा जी चाहिए अब ब्रह्म तो खाली तो रहेगा नहीं अब ब्रह्मा जी हमारे पास एक है तो चार ब्रह्म कैसे चलाएंगे नहीं हो सकता इसीलिए वो वो नहीं होता अब विष्णु लोग अब विष्णु लोग चार पांच बनाएंगे अब आपके कृष्ण का लोग अलग बना दिया विष्णु का लोग अलग बना, बना। सबने अपने, अपने अपना लोग बनाया अब हमारे यहाँ तो कोई पूछता नहीं किसी को भी छूट बना दो लोग बना दो चलाओ ऐसा हाँ वो कोई पूछेंगे नहीं अपने ग्रंथ बना देते लेकिन अब इतना कृष्ण को कहां से लाएंगे अब वो लोग हैं लोग में तो विष्णु लोग में वायकुंठ है विष्णु लोग हैं तो विष्णु भगवान होना चाहिए ना अब दो वायकुंठ बना दिया तो ऐसा नहीं होगा हाँ तो अब दूसरा क्या है अब जो कृष्ण का अवतार नहीं मानते जैसे इसको वाले कृष्ण को अवतार नहीं मानते कृष्ण ही विष्णु के ऊपर के भगवान मानते ऐसा ऐसा उनके अपने हैं तो अब उसमें क्या उनके लिए उन्हें अलग लोग बना दिया उन्होंने देखा ये वायगुंड बना देंगे तो ठीक नहीं है वायगुंठ तो पहले से है और हम हाँ अपने लिए उन्होंने गोलोग एक अलग निर्माण कर दिया गोलोग है उनके पास तो वो गोलोग में रहते हैं कहते हैं गोलोग में भगवान के लिए सब अलग सुविधा है फिर उन्होंने वहां राधा जी को भी रखा सबको रखा सब व्यवस्था अलग है उनकी तो ऐसे करके बताए क्योंकि यहां भी वो अलग रहना चाहते हैं यहाँ भी वो देखे उनकी सारी व्यवस्था अलग होती है दूसरे के साथ मिलते नहीं पंथ हो गया ना अलग अब यहां जब अलग बना दिया तो फिर ऊपर भी तो अलग चाहिए तो सब लोग जाएं जाएंगे वहां थोड़ी हम जाएंगे तो हम तो अलग जाएंगे ऐसे कहा फिर स्वामी नारायण वाले पंथ है उन्होंने भी आपने अलग बना दिया उनके लिए अलग लोग बना दिया अब यहां भी अलग रहते हैं वहां भी अलग रहते सब अलग अलग बना दिया क्योंकि ये इनका दिमाग ठीक नहीं है कोई एक का चिंतन नहीं कर सकते दूसरे का जोड़ना छिंदन नहीं दूसरे को खाना खिलाएंगे हम लोग कई बार जाके भोजन किया तो, खिलाएंगे, खिलाएंगे, तो, तो उनका अलग ही है आ, वो अलग गाड़ी जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। में जाएंगे अलग रास्ते में जाएंगे अलग जगह जाएगी जो उपनिषदों में दक्षिणायन उत्तरायण बोला वो सब उनका नहीं है वो दक्षिणायन उत्तरायण नहीं उनके लिए अलग रास्ता है गाड़ी अलग है उनके लिए अलग रास्ते अलग जाए ऐसे तो मानते हैं, तो हाँ, यो कोई है। तो ये ये सब स्थिति है क्यों हमारे हिंदू धर्म में क्या है कोई पूछने वाला नहीं कोई केस करता नहीं अब करना चाहिए था ऐसे करने से उनके ऊपर केस लगाना चाहिए था अब धर्म का विरुद्ध जा रहा है करके अब वो ऐसा केस लगा नहीं सकते फिर आपने सब व्यवस्था अलग करते हैं तो अलग ही होता है तो ऐसा यहां नहीं हो सकता कि अभी आहंग्रह उपासना में ब्रह्म की प्राप्ति बताई गई है मुख्य रूप से तो साक्षात्कार वहां होता है तो देवदा के साथ एक हो जाते हैं तो फिर अलग अलग है? नहीं होगा दो चार ईश्वर तो नहीं हो सकते इसके लिए ये कहा स्थिदा, विद्या भेदे विचार विद्या के भेद को मान करके ये विचार किया जाता कि आसाम इच्छया समुच्चयो विकल्पोवा सियात अथवा विकल्प एवं ये इन विद्याओं का आशा मन स्त्रीलिंग प्रयोग किया इन विद्याओं के इच्छा या समुच्चय विकल्प होगा अपनी इच्छा से समुच्चय कर सकते हैं या विकल्प कर सकते हैं विकल्प मैंने अलग अलग रखना समुच्चय मैंने मिलाना अपनी इच्छा से स्वेच्छा से यथे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अथवा विकल्प एवं नियम अथवा विकल्प ही नियम से होगा समुच्चय नहीं होगा मिलाना नहीं होगा तथा स्थित विद्याभेद से जमुचय नियम कि कारण अस्ती और यहां जो है ना स्थित विद्याभेद से जो विद्याभेद तो स्थित है इसका मतलब विद्या भेद को हमने सिद्ध करके रखा स्थित कार्य तो होता है सिद्ध हो गया स्थित है ज विद्यादे कहा विद्याभेद अभी मान करके काम कर रहे हैं तो विद्याभेद मान करके वक्तव्य दिया जा रहा है इसलिए न समुच्चय नियमे किंचित कारण समुच्चय का नियम करने में कोई कारण दिखता ही नहीं और तो विद्या का भेद आपने मान ही लिया तो फिर समुचय कैसे होगा अब कहते हैं ननु भिन्ना नाम अपनी अग्निहोत्र दर्श समुच्चय नियमों दृश्य कहते हैं कि ये भिन्न होने पर भी अग्निहोत्र दर्श पूर्णमासादियों का समुच्चय नियम दिखा दिखाई पड़ता है बोलते कैसे है? ये जो अग्निहोत्र आदि है ना ये सब स्वर्ग के लिए होता है स्वर्ग जाने के लिए अग्निहोत्र करते हैं दर्श पूर्णमास स्वर्ग उसके स्वर्ग के लिए होता है इसलिए यहां समुच्चय भी हो जाता है स्वर्ग के लिए फल एक है ऐसा क्यों कि जो अग्निहोत्र करता है वही व्यक्ति दर्श पूर्णमास भी करता है जो अग्निहोत्र नहीं कर सकता वो दर्श नहीं कर सकता तो अधिकारी दोनों का एक है अग्निहोत्र का फल भी स्वर्ग है और दर्श का फल भी स्वर्ग है तो दोनों मिलकर के स्वर्ग ही हो गया क्या दो स्वर्ग होगा क्या स्वर्ग तो एक होगा ना अब दर्शन उर्णमास से जो स्वर्ग मिलेगा वही अग्निहोत्र से भी मिल रहा तो अग्निहोत्र का स्वर्ग दर्शन उर्णमास का स्वर्ग जैसा अलग अलग नहीं है कर्म अलग अलग है विद्या विद्या में भेद है कर्म अलग अलग है लेकिन स्वर्ग अलग अलग नहीं करने वाला अधिकारी भी अलग अलग ऐसा यहां भी हो सकता है यह कहना चाहते मैंने समुचय होगा ऐसा होगा तो बोलते हैं ठीक है वैसा वहां तो है लेकिन यार नहीं है क्योंकि नियदा श्रुतिर ही कारणम कहते हैं अग्निहोत्र वहां जो समुचय का कारण क्या है वहां नियत श्रुति है का वाक्य में श्रुति ही साक्षात मिलती है श्रुति निश्चय करती है कि इस प्रकार से करना चाहिए उत्पत्ति विधि है उत्पत्ति विधि में कहा गया है इसलिए उसको वैसा लेना चाहिए किंतु नैव विद्याचित श्रुति किंतु इस प्रकार विद्याओं के विषय में कोई श्रुति नहीं मिलती है ये सारे कर रहे हैं तो एक ही जगह जाएंगे ऐसी नहीं मिलती है ये सब देखना पड़ता है ऐसा होता नहीं एक जगह होता है करके ऐसे भी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं तस्मात न समुच्चय नियम नित्यदा श्रुति शुरुदी। ही तथा कारण नित्यदा श्रुति है वह वो दोनों में समुचय करने के लिए अग्निहोत्र और दर्श पूर्णमास के लिए और यहां विद्या में ऐसे कोई नित्यता श्रुति है ही नहीं तो निश्चय नियम बताने वाले कोई श्रुति है नहीं इसलिए तस्माद न समुचय नियम इसलिए ये दोनों यद्यपि अग्निहोत्र दर्श पूर्ण मास नियत फल वाले हैं और नित्य करने का है ये एक के अधिकारी दूसरे में है इत्यादि सब में कैसा संबंध है समुचय है वहां ऐसा तो समुचय का यहाँ कोई नियम नहीं है ना भी विकल्प नियम और दूसरी बात है यहां विकल्प का भी कोई नियम नहीं मिलता इसीलिए क्या है कि विद्यांतर अधिकृतस्य विद्या अप्रतिषेधा क्यों विकल्प का नियम नहीं है कहा एक विद्या में जिसका अधिकार है उसको दूसरे विद्या में अधिकार नहीं है ऐसा प्रतिषेध नहीं किया <Khah> विकल्प तब हो विकल्प नियम तब होता एक विद्या में जिसको अधिकार कहा गया उसको उसी में अधिकार है दूसरे में अधिकार है ही नहीं ऐसा बोल दिया जाता तो वो हो जाता जैसे जो विष्णु का भक्त है उसका नियम बनाया आप विष्णु का भक्त होगा तो शिवजी का भक्त हो ही नहीं सकता शिव का मंदिर नहीं जा सकता ऐसा नियम बना तो जैसे वैष्णव बनाते वैष्णव शिव जी का मंदिर नहीं जाता ऐसा नियम बनाया आप शिवजी का भक्त भी विष्णु मंदिर में नहीं जाता ऐसा होगा तो वो जिसको बोलते विकल्प यहां हमारे यहां ऐसा नहीं है हमारे यहां तो हम विष्णु भगवान को भी मानते हैं शिव को भी मानते हैं सभी देवताओं को मानते हैं, सभी के मंदिर जाते हैं किसी कोई भी मंदिर है उसमें भी जाते हैं। मंदिर है तो जाएंगे ऐसा करते तो अब यहाँ हमारे यहाँ ऐसा विकल्प नियम नहीं है विकल्प नियमों को तो एक के पास एक जाएगा दूसरे के पास जाएगा हम तो सभी की पूजा करते ये कहते विद्या अंदर अधिकृत को विद्या अंदर में प्रतिषेध किया नहीं है कहा कहीं भी दिखा ऐसा बताए नहीं जो देहरा विद्या को उपासना कर रहे हैं उसको वैश्वान्य विद्या नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं कहा वो वैश्वान्य विद्या भी कर सकता है अब लगेगा दो तो भी करेगा वो देहरा विद्या भी करेगा सत्य विद्या भी करेगा उपकौशल विद्या भी करे, कोई भी करेगा छोटा सा जो भी करना चाहता है कर सकता है अहंग्रह उपासना भी करेगा ऐसा नहीं कि जो अन्य उपासना करता है अहंग्रोपासना नहीं कर सकता ऐसा नहीं अहंग उपासना अहम ब्रह्माष्टमी तत्व को जानने के लिए श्रेष्ठ है उसकी उपासना करने के बाद अहम्रमात्मी तत्व का ज्ञान जल्दी हो जाता है तो उपासना का क्रम है ना पहले कर्माबद्ध उपासना और उसके बाद दूसरे तरह की उपासना अभ्युदय निश्रेय की उपासना और इसके बाद अहंग्रह उपासना अभ्युदय उपासना के बाद अहंग्रह उपासना यह एक क्रम रखा है और क्रम तो ऐसे क्रम से जाना ही कोई जरूरी नहीं है जो जिसको जो लगे उसमें अधिकारी हो तो उसमें जा सकता है पारिशेष्यात तो क्या निश्चय हुआ या तो समुचय का नियम भी नहीं है यहां विकल्प का नियम नहीं है इसीलिए पारिशेषयाद मन शेष तो यही विकल्प रह गया यादा काम्य थे यादा काम्यम कामम अनधिक्रम्य यथा कामम ऐसा पहले अव्ययी भाव समास करना है उसके बाद में याथा काम्य बनाने के लिए स्वार्थ में क्षय प्रत्यय करना स्वार्थ में क्षय प्रत्यय होता तो यथा कामस्य स्थिति काम से भाव याथा काम्य स्वार्थ में होता है या काम बोलो, तो काम बोलो तो ये ही होता है स्वार्थ में क्षय तो प्रत्यय प्रत्यय लगाएंगे तो वहां गुणवजन ब्राह्मणादिभ्यो कर्मणिच ऐसा सूत्र है गुणवजन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणिच सूत्र से क्षय प्रत्यय होता है तो उसी के द्वारा क्षय प्रत्यय करेंगे और वार्तिक भी है वहां hmm. चतुर्वर्गा ना। चतुर्वर्णादि नाम दीना। चतुर्वर्ण आदि नाम च एक वार्तिक है जैसे चादुर्वर्ण्य मनाते हैं चतुर्वर्ण से चादुर्वर्ण्य मा सृष्टम वो बनाने के लिए वहां सूत्र है तो इसलिए क्षय प्रत्यय लगाए यथा काम की स्थिति को याथा काम करते हैं ऐसा तो यथा काम हम दे इतना बोलना ही ठीक था इतने ही आवश्यक है किंतु तो यादा बोल दिया हमारे पतंजलि भाष्य में भाष्यकार ने एक जगह कहा कि तद्धित प्रिया ही दाक्षिणात्या ऐसा कहा तद्भित प्रिया ही दाक्षिणात्याग ये जो दक्षिण के व्याकरण जानने वाले होते संस्कृत जानने वाले उन्होंने देखा होगा महाभाष्य में लिखा है उनको तद्भित प्रिय होता है यानी आवश्यक अनावश्यक जगह पे तथित प्रदेश लगा देते हैं वो यहां अभी यथाकाम्य बोलने से चलने वाला था उतने ही अर्थ निकलता है अब वो भाषिकार ने यथा बोल दिया वो क्या जरूरत है स्वार्थ में तधित लगाया अब व्याकरण जानने से आपको समझ में आएगा कि क्या है इसका तो यानी दक्षिणा दाक्षिणात लोगों का ये एक बुरी आदत है ये कहना चाहते ऐसा करके उनको कटाक्ष कर रहे आक्षेप कर रहे इनको बुरी आदतें अनावश्यक जगह पे वो तद्भित प्रका, प्रका प्रत्यय लगा देते हैं ऐसे ही लगा रख करके बना दिया एक बोलने के कर दूसरे थोड़ा लंबा कर देते हैं उसको वो यथा काम बोलना कितना सरल था उसमें याथा काम्यम ऐसे बोल दिया तो विचार तो विषय निकाल ऐसा पतंजलि महर्षि ने कहा कभी कभी जरूरत पड़ता है तो वहां कहते हैं किंतु जरूरत नहीं है तो भी कह देते हैं ऐसा वो कहे के दक्षिण के लोगों को प्रिय है ऐसा बोला बहुत सारे मजाक भी करते हो, वो व्यंग्य करते हैं बीच बीच में तो यादा कामिम आप देख दे, पारिशेष्या अब यहां देखो परिशेषाद ये कहने से हो जाने वाला उसमें भी तदवी लगाया पारिशेष्याद का तो परिशेषाद यथागाम आपद्य दे, दे यही वाक्य होना चाहिए था अर्थ तो उतना ही निकलता है लेकिन पारिशेषाद यादागामिम आबध्य दे, दे। आचार्य जी तो दक्षिण आते उनका अभ्यास हो गया तो कहीं कहीं जो है इसे लगा देते आ, इस प्रकार से आहंग्र उपासना के संबंध में ये अच्छा विचार है आहंग्र उपासना का क्या फल है पहले आंग्रह उपासना का विचार हो गया तो इसमें कुछ निश्चय यहाँ करेंगे ओम पूर्ण मत पूर्णमितम पूर्णा पूर्ण उदश्यते पूर्णस्दाय शांति शांति शांति